Jai Radha. भत्ती वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपा की प्रभु देखिला सकलता कृष्ण चरित्र लीला प्रतिशली आईला प्रभु कानाई र चरित्रलीला चरित्र शब्द प्राते प्रात काल चली चलकर आईला आये आए, प्रभो महाप्रभु कानाई नटशाला कानाई नटशाला स्थान पर देखिला देखा सकला, कृष्ण सकलाए अनुवाद अवतात्ति स्वामी श्री प्रभुपा द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है प्रात काल महाप्रभु वहां से चल पड़े और कानाई नटशाला नामक स्थान गए वहा उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाए देखी तात्पर्य उन दिनों बंगाल में कई स्थान कानाई नटशाला नाम से विख्यात थे जहाँ कृष्ण लीलाओं के चित्र रखे रहते थे लोग वहां जाकर उन्हें देखते थे इसे कृष्ण चरित्र लीला कहा जाता है बंगाल में आज भी अनेक स्थान है जिन्हें हरी सभा कहते हैं और जिससे सूचित होता है कि स्थान पर वहाँ के लोग एकत्र होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं पर विचार विमर्श करते हैं कानाई शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण का और नर्थशाला का अर्थ है लीलाओं का प्रदर्शन स्थल संभवतः स्थान जो आज हरी सभा नाम से जाने जाते है पहले शाला के नाम से जाने जाते ओ जानी जाती एना, एना भूतले स्वयं रूपा ददादा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपि का कांत राधा कामस्तु तौरा राधे वृंदवेश्वरी ऋषपानी प्रणमा हरि प्रिय वाचा कल कृपा सिंधु पतिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निद श्री ृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम कृष्णा प्राते चली आयला प्रभु कानाय नटशाला देखिल सकल चरित्र लीला तो चैतन्य चरितमृत में ये जो प्रसंग चल रहा है जहा कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं, जो बाद में घटित होने वाली हैं आगे उनको वर्णन करना है उनको एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में वर्णन करते जा रहे हैं क्यों कृष्णदास कविराज इन लीलाओं को एक प्रकार से सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं सूत्र को क्या किया जा सकता है विस्तार किया जा सकता है तो कृष्णदास कविराज को वृंदावन के भक्तों ने बहुत निवेदन किया था क्योंकि वृंदावन में जब एक गोस्वामीगन अप्रकट हो गए थे कौन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी बहुत सारे गोस्वामी इस जगत को छोड़कर चले गए थे और वहां के जो भक्त थे रोज संध्या के समय में गोविंद देव का जो बड़ा मंदिर है उसमें एकत्रित होते थे और वहां एक विमोचित है हरिदास पंडित जो गदाधर पंडित के शिष्य है तो वो मिलकर इन भक्तों के साथ चैतन्य भागवत को सुना करते थे और चैतन्य भागवत की रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की थी नित्यानंद प्रभु के आदेश पर तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो चैतन्य भागवत में हमें श्रवण करने के लिए पढ़ने के लिए मिलती है वो अधिकतर लीलाए नव की लीलाएं हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ग्रहण किया जगन्नाथपुरी में जाकर निवास किया तो उन लीलाओं का विवेचन या उन लीलाओं को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उस ग्रंथ में वो वर्णन नहीं था तो वो ग्रंथ पढ़ पढ़ के फिनिश हो गया तो इन सारे भक्तों के हृदय में एक गहरी इच्छा जागृत हो गई क्योंकि भक्त का मतलब है वो श्रवण करने से आघाता नहीं है अरे बहुत हो गया कब तक सुनते रहेंगे हा? वही वही भगवान की लीलाए बल्कि जब भक्त सुनता है तो उसको और अत्यधिक आनंद होता है और, और भगवान के बारे में सुनना चाहता है यही उन्नति का एक लक्षण है इसलिए शुद्ध भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु है भगवान के प्रति प्रेम का एक लक्षण है कि भगवान की उन्हीं लीलाओं को जब भक्त सुनता है चर्चा करता है तो उन्हीं लीलाओं को बारंबार सुनने से उसके हृदय में अत्यधिक आनंद की और प्रेम की वृद्धि होती है दोनों की एक साथ लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं कोई भगवत लीला की चर्चा होती है तो हम सोचते ये तो मैंने सुना हुआ है यह तो मैं जानता हूं इसी कारण से हमारे हृदय की शुद्धि नहीं होती इसी कारण से हृदय शुद्ध नहीं होता चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन इस भावना से कोई सुनते रहता है तो हजारों जन्म वो लगा रहे श्रवण कीर्तन में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उसकी जागृत नहीं हो सकती लेकिन ये वृंदावन के जो भक्त थे उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई कि हमें और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनना है तो उन्होंने सोचा कौन वो भक्त हैं है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को हमें दे सकता है जगन्नाथपुरी की तो उन सबका सबने जब चर्चा की तो एक टीवोटी का नाम सामने आया और वो कौन थे श्रीला कृष्ण कविराज कृष्णदास कविराज की आयु 90 साल की थी उस समय कितने साल के 90 साल 90 साल हम अपने पेड़ से नहीं उठ सकते हाँ पेन हाथ में पे रखना और कुछ लिखना हजारों पेजेस हमारे लिए असंभव है हमारी आखो की 90 साल की आयु बहुत अधिक है तो कृष्णदास कविराज ने इन भक्तों ने जब निवेदन किया तो कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की इच्छा समझकर उसको स्वीकार किया और भक्तों की सेवा करने के लिए उन्होंने चैतन्य लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया और वो कैसे ग्रंथ के रूप में वो वहां उस समय वो राधा कुंड में निवास कर रहे थे कृष्ण कुंड है श्याम कुंड के तट पर आप जाएंगे तो अभी भी वो स्थान है जिस रूप में जान कुटिया में बैठकर कृष्णदास कविराज ने क्या किया ये चैतन्य चरितमृत को लिखा क्यों वो लिख पाए हैं क्योंकि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से अच्छी तरह से सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और जब देखा उनके आंखों के सामने चैतन्य महाप्रभु भी इस जगह से चले गए और जिन भक्तों से उतना आथ, उनका अत्यधिक प्रेम था वो सारे भक्त भी जगह से संसार को छोड़कर चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मेरा जीवन किस लिए है क्या करो में जीवित रहकर यदि मेरे पास ऐसे सुंदर प्रेमी भक्तों का संग नहीं है तो रघुनाथ सोचा बेस्ट है कि चलो गोवर्धन के ऊपर चढ़ो और ऊपर से जंप लगा के आत्महत्या करो तो रघुनाथ दादोस्वामी पूरा मूड बनाकर आए थे हम भी जाते हैं हाँ मूड़ बना के जाते हैं लेकिन मूड ऑफ हो जाता है तो रघुनाथ स्वामी पहुंचे तो वहां दो गोस्वामी मिले उनको वृंदावन में रूप गोस्मी सनातन और और जब ये सुना कि आप आत्महत्या करने वाले हैं तो उनको पकड़ा और उनको पकड़ा अपने भाई के जैसे प्रेम दिया रघुनाथन गोस्वामी कहते थे आप मेरे ब्रदर्स के समान हो असली ब्रदर्स कौन है डिवोटीज है असली माता पिता कौन है डिवोटीज है तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कहा आपने तो चैतन्य महाप्रभु को साक्षात जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के, के, के सन में ये दो डिबोडी हमेशा रहते थे चैतन्य महाप्रभु किसी और से कृष्ण कथा नहीं करते थे केवल इन दो भक्तों के पास अपने मन को, को खोलते थे कृष्ण कथा का आनंद लेते थे बाकी सारे लोग भक्तों के साथ क्या करते थे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम, हरे रा, हरे। तो ऐसे रघुनाथ दास स्वामी ने सुना था पढ़ा था देखा था तो वो आपको देखा हाल इसमें लिखने के लिए उनको किसने प्रेरित किया इन वो रघुनाथ दस गोस्वामी को रूप सनातन ने कहा कि आप राधापुर में निवास करो और वहां रोज गौरा तो महाप्रभु की कथा का वर्णन करो तो उन्होंने वो शुरू किया तो वहां सबसे पहले श्रोताजन को उनके तो वो कौन थे कृष्णदास कविराज उन्होंने जो भी रघुनाथ दस गोस्वामी के मुख से निकलता था उसको अपने पेन और पेपर में लिखते रहते थे नोट्स बनाते थे और और जब जब सारे ने उनको रिक्वेस्ट की, की की तो उन्होंने महान महान रचना वो कौन सा था? था। इतना कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बांग्लादेश गए थे प्रचार करने तो वहा एक ऊंचे स्थान पर एक हॉल में प्रवचन दे रहे थे तो बहुत बारिश तूफान आंधी आई और भक्ति सिद्धांत महाराज सारे उनके श्रोता घन शीर्षक खड़े हो गए रूम से बाहर आ गए देखा इतना वर्षा हो रही है कि उनके आंखों के के सामने लोगों घर डूब रहे हैं नदी की बाढ़ बहुत अधिक हो रही है। लोग बहते जा रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक ऊंचे स्थान में थे उन्होंने कहा जगत में इस संसार में प्रलय आ जाए और आपके हाथों में दो ग्रंथ है हाँ, कौन से दो ग्रंथ चैतन्य चरितमृत एक हाथ में दूसरे हाथ में श्रीमद भागवतम तो आप डूब रहे हो उस प्रलय के जल में तो आप डूबते डूबते आपको, आपको बचाना भी चाहते हो आपको कुछ छोड़ना आपको लगता है कि दो बड़े बड़े ग्रंथ बहुत भारी है तो किसी चीज को छोड़ना है तो क्या छोड़ दो भागवतम को छोड़ दो लेकिन चैतन्य चरित को यहाँ पकड़ के रखो कहा हृदय में बांध के रखो तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि इस संप्रदाय का सारा जो सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु जो सर्वोच्च वस्तु देने के लिए आए थे वो सारा किस ग्रंथ में लोप्त है चैतन्य चरितमृत इसलिए चैतन्य चरितमृत प्रभु पाद ने कहा ये पीएचडी स्टडी है आ, भक्ति की पीएचडी स्टडी क्या है चैतन्य चरितमृत है इसलिए चैतन्य चरितमृत में गौड़िया संप्रदाय के सारे सिद्धांत को रखा है बहुत अच्छी तरह से और उसको कृष्णदास कविराज जैसे महान आचार्य ने प्रस्तुत किया है तो कृष्णदास कविराज नब्बे साल के थे तब ये लिख रहे थे और उनको लगा कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस विशाल ग्रंथ को उन्होंने तो इसलिए शुरुआत के मध्य लीला के चैप्टर में समराइज कर दिया सारे काम मर भी जाओ तो भक्तों के हाथ में कुछ न कुछ लगेगा फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु उनको इतना ईजीली नहीं जाने देंगे उनको रखा वो कहते हैं दो हिंद स्थान में चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि वो कहते हैं लिखित का मैं लिख रहा हूँ तो मेरे हाथ ऐसे काम रहे हैं आखों से दिखाई नहीं दे रहा है वाणी से कुछ बोला नहीं जा रहा है कानों से कुछ सुना नहीं जा रहा है लेकिन क्या आश्चर्य चैतन्य महाप्रभु के लिख रहा हूँ कम्प्लीट हो रहा है आ, वो देखते थे महाप्रभु की कृपा को तो ऐसा है वो इन में वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का श्रावणी चैतन्य महाप्रभु की यात्रा और महाप्रभु की यात्रा कहा जा रही थी वृंदावन की यात्रा तो चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों में वो कहते हैं महाप्रभु तो वृंदावन के लिए गए नवदिवसे होते हुए हैं और जब वो राम के लिए पहुंचे तो रूप सनातन को मिले फिर वहां से वो वापस आए प्रात चली आयेरा प्रभु का नाय नटशाला हाँ। देखिला सकल ता कृष्ण चरित्र लीला, सुबह सुबह उठे देखिलीलाई नटशाला है।, है आज भी है उसको कानाई का स्थान कहते हैं, अभी क्या कहते हैं कानाई का स्थान तो जहाँ कृष्ण के लीला स्थली हैं, तो यहां कृष्ण चरित्र लीला को उन्होंने देखा वास्तव में एक भक्त के सफलता क्या है ठाकुर कहते कहते हैं हैं अपने एक गीत में, वो कहते कि मेरा जो मन है उसमें कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो स्पुरित हो जाए स्वाभाविक रूप से हमें तो कृष्ण की लीलाओं के बारे में माया की लीलाएं तो ऐसे निकलती रहती हैं महा माया के विचारों से हमारा मन हृदय भरा रहता है लेकिन किसी को कहा जाए प्रभु जी द्वारा कृष्ण के बारे में कुछ सुनाओ, सुना तैयारी करके आता हूं, कर आता हूं माया का वर्णन करने के लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है वो स्पॉन्टेनियस हमारी जीवा लग है हा? बोलने के लिए तत्पर हो जाती है लेकिन जहां कृष्ण की बात आती है कृष्ण लीला का वर्णन आता है वह क्या करते हैं रुक जाते हैं उसके लिए हम तैयार नहीं है तो नृत्य लीला सुखमय नरोत्मदास कहते हैं सदा इस पुरुष का मौरम बने यह उनका भगवान के चरणों में प्रार्थना है क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि कृष्ण की लीला अत्यधिक सुखमय है ये मूवीज क्या है, तो है, है कि नहीं? आजकल कोई, तो तो कोई व्यक्ति मूवी को एज इट इज वर्णन कर सकता है नहीं वहां के सारे एक्टिविटीज को व्यक्ति ऐसे बोलने लगता है मूवी देखने के बाद उन लीलाओं में माहिर है लेकिन कृष्ण की लीलाओं में व्यक्ति रुक जाता है तो नरोत्तम दास ठाकुर ने आनंद कहा प्राप्त होता है वो स्थान ढूंढ लिया उन्होंने और वो कहा है नित्य लीला सुखमय कृष्ण की लीलाओं में ही सुख है वो कहते हैं ऐसे कृष्ण की सुखमय लीला है सदाई स्पुरुक मोर मने भगवान की लीलाएं मेरे मन में क्या हो सदा सदात हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा व्यक्ति को हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम राम राम हरे हरे क्योंकि जो कथावाचक होते हैं वो मनोरंजन करना चाहते हैं किसका अपना और श्रोताओं का इसलिए कृष्णा की जो लीलाएं हैं उनको सुनाते रहते हैं लेकिन वास्तव में कृष्ण कथा का उद्देश्य है कृष्ण रंजन करना हमारा जब करने का हमारी सेवा करने का हमारी यात्रा करने का हर चीज का उद्देश्य क्या है कृष्ण रंजन कृष्ण रंजन मीन्स कृष्ण की प्रसन्नता क्यों मैं जब कर रहा हूं कृष्ण को आनंद देने के लेकिन इसके जगह हम सारी चीजों में यदि देखे गंभीरता से अपने जीवन में हम तो केवल मनोरंजन कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं। जो चीज चीज मुझे अच्छे नहीं लगे वो मैं करने के लिए तैयार नहीं है तो मतलब हम अभी फिक्स है अपनी भोक्ता की भावना में हम अपने मन को रंजन करने के लिए है भक्ति में आने के बाद जीवन बिताते केवल मन को रंजन करने के लिए और हम वास्तव में कृष्ण को रंजन करने के लिए इसलिए जब मंगल आरती में में आता है है के सामने खड़ा होता है तो उसकी क्या भावना होनी चाहिए कि मैं वास्तव में जोकर हूँ कौन हूँ जोकर राजा के सामने हाँ जो राजा रानी आदि होते थे उनके सामने उनको आनंद देने के लिए कौन होता था उनके सभाग्रह में जोकर और हमेशा नाचता रहता था गाता रहता था कुछ बोलता रहता था जिससे राजा और रानी के मुख में उदित होता था। तो वही प्रकार से एक भक्त का जीवन है वो वास्तव में इसलिए बना है कृष्ण को सुख देने के लिए किसके लिए कृष्ण को सुख देने के लिए है, अपने सुख की भावना को छोड़कर जब इस भावना से भक्त ये जोकर की भावना अमेजिंग है, हाँ। वो आपने सुख की चिंता नहीं करता कितना दुख में में जोकर का करता होगा, उसके में कितना है, उसको ठीक से खाने के लिए नहीं मिलता, उसको कुछ पूछने वाला नहीं है धन का अभाव है अस्वस्थ शरीर है लेकिन फिर भी उसको क्या होता है सदैव दूसरों को सुख, सुख देने के लिए हंसाने के लिए उसका जीवन है वैसे ही एक डिवोटी वास्तव में होना चाहिए जो केवल कृष्णा और भक्तों को आनंद देने के लिए उसका जीवन होना चाहिए यही तो कृष्णदास कविराज जगन्नाथ देव का वर्णन करते हैं चैतन्य चरितमृत में रथ यात्रा का तब तो लिखते क्यों जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं अपना इतना ऐश्वर्यशाली मंदिर छोड़कर भक्त सुख दीते ये तीन शब्द यूज करते हैं जगन्नाथ केवल बाहर निकलते हैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए और कुछ नहीं उसी प्रकार से भक्त का भी जीवन हाँ भक्त और भगवान को सुख देने के लिए एक जोकर के भांति होना चाहिए, है जो सदैव हम कुरु के आदेशों पर जो सर्कस इंचार्ज होता है ना उसके इशारे पर जोकर कार्य करता है उसी भांति गुरु के आदेशों पर एक जो है, शिष्य है साधक है वो नाचता है वो गाता है, है, वर्णन करता सेवा में लगा रहता है और भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, उनको आनंदित करने के लिए तत्पर रहता है सारे कष्टों को अपने जीवन में झेलते हुए भी आ, तभी वास्तव में भगवान की कृपा को हम आ, ये कर सकते हैं अपनी ओर खींच सकते हैं तभी भगवान क्या कर सकते कंपार्थम कंपार्थम भगवान ऐसे भक्त भग के ऊपर मैं अपनी अनुकंपा करता हूं महा कृपा अह की कृपा करता हूं और ऐसी कृपा क्या है भगवान की वास्तव में हमारे जीवन में त्म आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे ने दो एक तो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं भगवान की कृपा को देखना है अपने जीवन में तो क्या भगवान कृपा करते भक्त के ऊपर उसके हृदय हृदय की तुलना एक गुफा से की गई है जिसमें केवल अंधकार ही अंधकार है तो ऐसी अंधकार में गुफा में प्रकाश तभी आ सकता है सूर्य तभी आ सकता है हाँ जब भगवत कृपा हो तो भगवान कहते हैं इस प्रकार का भक्त उससे पहले उन्होंने भक्त के लक्षणों का वर्णन किया गीता के दशम अध्याय में और फिर भगवान कहते हैं नाश या भी आत्मभावस्तो ज्ञान भास्वतः हाँ वो आध्यात्मिक ज्ञान के दीप से हाँ उसके हृदय में वास्तव में प्रकाश ला देते हैं और प्रकाश क्या है उस भक्त के पास भगवत सेवा करने के लिए अत्यधिक तीव्र लालसा का जागृत होना यह वास्तव में प्रकाश है प्रकाश नहीं कि उसके रूम में दस बारह बल्ब लगा दिए और बेचारा बैठा है प्रकाश में हाँ ये कृपा नहीं है कृपा क्या है अत्यधिक लालसा भगवत सेवा के जैसे प्रभुपाद पा देखते हैं क्या लालसा थी भगवत सेवा करने के लिए तो इस प्रकार से भक्त का जीवन की सर्व सिद्धि है कि उसके हृदय में नित्य लीलाओं का स्मरण हो जाए लेकिन लीलाओं को जाने से पहले क्या होना चाहिए नाम का आश्रय लेना चाहिए इसलिए भक्ति रोल ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला नाम से क्या होगा यदि कोई व्यक्ति भगवत नाम का आश्रय लेता है और गुरु के आदेशों का पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में भगवान के रूप के लिए आकर्षण होगा और स्वाभाविक रूप से भगवान के गुणों को सारे संसार में देखेगा वो और उन गुनों को एप्रिशिएट करने की भावना उसके अंदर आएगी हमें भगवान के गुण नजर नहीं आते भक्तों के गुण नजर नहीं आते कोई संसार में गुणवान व्यक्ति है तो मैं हमें लगता है मुझमे ही सारे गुणों की खाल हू अभी तक ये मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं हा? इनको इनको, इनको दृष्टि देनी पड़ेगी आंखों में माया का पर्दा लगा हुआ है हा? हम सोचते हैं इसलिए हम एप्रिशिएट नहीं कर पाते हाँ तो भक्त जब उन्नति करता है तो एक गुण उसमें बढ़ता है एप्रिशिएशन क्या कहेंगे उसको प्रशंसा की भावना भगवान की प्रशंसा की भावना और भक्तों की प्रशंसा की भावना ये भावनाधिक उसकी हृदय में प्रभुपाल को देखते हैं उनके कोई छोटा छोटा भी सेवा करता है प्रभुपाल के हृदय में स्वाभाविक वो भावना उनके शिष्यगत देखते हैं जैसे वो कहते ना प्रभुपाल बावरी मीन्स दोनों और जिस खेत थे एक लंबा रोड बनाया था वहां के लोग। तो रहते थे तो वहां उन्होंने एक क्लास शुरू की स्टोर फ्रंट में न्यूयॉर्क में तो वहा जो प्रवचन दे रहे थे तो एक पियंकट आ गया अचानक शराब के नशे में आ गया लुटते हुए अंदर आगे सीधा बाथरूम में घुस गया बाथरूम में घुसा कुछ मिनट कुछ समय के बाद तुरंत बाहर आके चला जाता है दौड़ते हुए फिर आता है तो क्या लेके आता है अपने साथ पेपर जो हा पेपर है वो लेके आता है और फिर से बाथरूम में जाता है चला जाता है तो प्रभुपद एप्रिशिएट करते देखो हर एक जीव के अंदर क्या है सेवा की भावना तो भक्त उन्नति कर रहा है भगवत भावना में कृष्ण चेतना उन्नत हो रही है मतलब उस भक्त के हृदय में प्रशंसा की भावना स्वाभाविक रूप से आ रही है उसको कोई ड्रामा नहीं करना पड़ता आ? तो ऐसे जो भक्त हैं नरोत्मदास ठाकुर कहते हैं कि नित्य लीला सुखम है सदा इस गुरु को मरोमने भगवान की लीलाएं बहुत आनंददायी है, है कृष्णा मेरे मन में सदा क्या होती रहे, रहे, रहे। तो से से है? है। भगवत भावना में डूबना मीन्स चार चीजों में डूबना नाम रोग गुण और लीला इसलिए प्रभुपाद ने ग्रंथ लिए हैं प्रभुपाद के ग्रंथों में है, ये चारों चीजें समाहित हैं। श्रीमद् भागवतम क्या वस्तु है श्रीमदी का संचय है इसलिए नरोत्तम कि भागवत से ही व्यक्ति आध्यात्मिक रस को पी सकता है और उस रस को एक बार वो पी लेगा तद रसाम तृप्त नाम ने प्रति इस रस, रस से एक बार तृप्त हो जाएगा तो भौतिक भौतिक रस रस के के लिए वो रस के पीछे वो पागल नहीं नहीं। होगा। पीछे और यही महाप्रभु महाप्रभु चाहते हैं। ने कहा मैं एक ऐसा फल फल लेके आया ये खाकर व्यक्ति आज़र अमर हो सकता है आज़र का मतलब जरा नहीं होगी अमर का मतलब जिसको मरण नहीं होगा और वो फल कौन सा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे, हरे तो ये अमृतमय फल है जो महाप्रभु ने लाया है लेकिन इन फल में महाप्रभु चाहते थे ये पका हुआ फल मैं चाहता हूं कि सबको मिले सब इसको खाकर अजर अमर हो जाए और पागल हो जाए क्या हो जाए पागल तो ये महाप्रभु चाहते हैं कि सारा जगत पागल हो जाए कृष्ण भावना में और यही वास्तव में सिद्धि है कोई व्यक्ति कह सकता हम पागल बनने थोड़ी आए इतने ग्रंथ पढ़ो हाँ शबन कीर्तन करो सेवा करो ताकि किस लिए एक तो कृष्ण के लिए रोना सीखने के लिए और दूसरा कृष्ण के लिए बैड होने के लिए और यही सर्वोच्च सिद्धि है तो कृष्ण चरित्र लीला तो कृष्ण तो असंख्य लीला करते हैं और ये सारे ग्रंथ क्या है क्यों कृष्ण आते जगत में उसके कई कारण है एक तो अंतरंग कारण है कृष्ण द्वापर में आए थे माधुर्य रस का आस्वादन करने हैं तो, तो कृष्ण आते हैं अंतरंग की वो माधुर्य रस या पर रस को चखना चाह रहे और दूसरी चीज क्या है कि सारे जगत को वो अपना कहानी प्रदान करने वाले थे उसको कहते हैं कृष्ण कृष्ण लीला लीला कहानी कहानी तो ये लीला कहानी उनके भक्त रिकॉर्ड करते हैं और बद्ध जब इसको सुनता है चर्चा करता है मनन करता है तो वो शुद्ध होने लगता है और भगवान की लीलाओं के प्रति कृष्ण के प्रति वो आकृष्ट हो जाता है तो भगवान हर युगों में आते हैं अलग अलग नाना रूपों में आते हैं नाना अवतार मकरो भुवना अलग अलग अवतारों में आते हैं आकर कई सारी लीलाएं करते हैं और लीला किसके साथ करते हैं अपने भक्तों के साथ तो उनकी एक लीला भी है रथ के ऊपर बैठना और बाहर निकल जाना ये क्या है एक विशेष लीला है जिसके द्वारा आप बद्ध जीवों को अपने दर्शन से और अपने प्रसाद से शुद्ध करना चाहते हैं इसलिए रथ यात्रा में भाग लेना और जगन्नाथ देव का आश्रय लेना ये हमारे लिए बहुत उत्तम है क्योंकि कलियुगा के विग्रह कौन से हैं जगन्नाथ देव है भगवान जगन्नाथ अमेजिंग विग्रह है जिनको बहुत रहस्यमय डिटीज कहा जाता है प्रभुपाल जब अमेरिका गए हैं सबसे पहले विग्रह कोई दिखाया तो वो कौन से थे जगन्नाथ देव नीच उन सब के लिए भगवान जगन्नाथ सदैव खड़े हैं इसलिए जगन्नाथ में उनको शबरों के देवता कहा जाता था हाँ शबर विश्व वसुर शबर उनकी पूजा करते थे तो प्रभुपाद के लिए है जब जगन्नाथ देव स्वयं प्रकट हो गए हाँ, तो फिर उनकी पूजा भी शुरू की वहां सैन फ्रांसिस्को में तो वहां फिर एक हलचल मच गई क्या हलचल हाँ थी नए नए भक्त थे सारे उनको कुछ पता ही नहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आदि सेवा हाँ उनको देखा प्रभुपाद ने पहले दिखाया उनकी हाँ, ये भगवान है बड़ी बड़ी आंखें बिना पाव वाले आधे हाथ वाले हाँ। तो भक्तों ने फिर उस इंडियन स्टोर से बहुत छोटी छोटी जो जगन्नाथ इतने साइज के, वो बहुत खरीदना शुरू कर दिया। सारे हिपिस हैं और हिपिस कुछ ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना भक्तों में भी हम देखते हैं ना कई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते है कुछ बड़ा दिखते कुछ हाँ? कुछ उनका में दो चार डाल देते हैं, नाक में, गले में, गले तो कुछ अलग अलग लगना चाहिए। मैं क्या हो? मैं अलग अलग क्या तो जगन्नाथ की छोटी छोटी ऐसे खरीद लिया मधुद्वेशमी प्रभुपाल सं्यासी थे बहुत साल पहले डेली आए थे रिसेंटली उन्होंने शरीर छोड़ा कुछ महीने पहले हाँ मधुद्विश प्रभु तो बहुत पावरफुल कीर्तन या थे प्रभुपाल कहते तुम्हारा जान ला देता। और उनके सुने होंगे, तो हिला देते थे खुद ही मुरदन पर जाते थे और तो वो कह रहे थे कि हम शुरुआत में नए नए थे लंबे लंबे बाल टेढ़े मेढ़े क्लोथ तो सब जगन्नाथ ले लिए और गले में चेन दिया लेको जगन्नाथ को सबने और उस समय का युद्ध हो रहा था तो सारे युवाओं की भर्ती होने वाली थी ना वहा सेना में तो इनको भी जाना पड़ा मेडिकल चेकअप करने के लिए नहीं जाते तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी कर देते गवर्नमेंट तो कहते मैं चला गया और गले में किसको रखा था उन्होंने भगवान जगन्नाथ को गए तो गए वहां जब मेडिकल चेकअप के लिए सारे कपड़े उतारे केवल हाँ उनका अंदर में रखा होगा हाँ वो कह रहे थे और फिर जगन्नाथ को कह रहे इसके क्या है इसको भी उतारो ये उन्होंने जगन्नाथ को ऐसे हाथ लगाया कहते ये मेरा लाइफ है ये मेरा ये मेरे भगवान है इनको गले से नहीं उतार सकता बाकी सारी चीजें उतार सकता हूं कपट तो उतार दे फिर वो वो जो डॉक्टर वगैरह थे कहते पागल है पागल लोग सेना में भर्ती होने के लिए योग्य नहीं है इनको वापस भेज दो इतने खुश होकर वापस आ गए तो प्रभु को कहा प्रभुपद कहते हाँ जगन्नाथ जी हमेशा अपने भक्तों को क्या करते है प्रोटेक्ट करते हैं तो ऐसे जगन्नाथ देव सबसे अधिक भक्तों के साथ क्विकली करते हैं आदान प्रदान करते हैं और भगवान जगन्नाथ को कहा जाता है वो किसी के गर्व को सहन नहीं करते किसी के भी अहंकार मत और विशेष रूप से भगवान तब आदित क्रोधित होते जब भक्त बनने के बाद भी व्यक्ति चौड़ा होकर चलता है होकर अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं कुछ हूं। मैं भी तो इतने से हूं। मेरे भी तो कुछ स्थान है कुछ प्लेटफॉर्म में मैं हूं जहा बड़ा भक्त हो प्रचारक हो आ, तो भगवान जगन्नाथ को आनंद आता है किसका भक्तों के घमंड को चूर चूर करने में उनको आनंद आता है उनके एक थे हैदराबाद से हाँ जगत सेठ क्या नाम था उनका जगन्नाथ के भक्तों का यहां जगत के नाम उनके भक्त का नाम भी जगत सेठ ऐसा वैसा सेठ नहीं जगत सेठ तो ये जो जगत सेठ थे इनको तो बहुत अभी भक्त थे जगन्नाथ के और अरबों खरो रूपये उनके पास थे आ, तो वो जगन्नाथपुरी आए उन दिनों जगन्नाथपुरी जब आए तो वहां बहुत धन लेके आए मैं भी एक लाख रुपए तो एक पड़ा सा नहीं होगा बहुत साल पहले तो सुटकेस में एक लाख रुपए लेके आए और पंडा को कहा कि आप ये जगन्नाथ की भोग के लिए भोग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करो इस धन का और वो भी एक ही दिन में इस्तेमाल होना चाहिए और मेरे आंखों के सामने होना चाहिए कई बार होते हैं ना दे रहे हैं हम आपको तो भगवत गीता के लिए लेकिन हमारे आंखों के सामने बढ़नी चाहिए हाँ बाद में नहीं तो वैसे उन्होंने कहा पंडा और उन्होंने एक दिन में इस भोग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए पंडा टेंशन में आ गया कि इतना बड़ा दान उस समय मिल चार पैसे लीटर था और घी पचास पैसे लीटर था किलो था तो पढ़ना सोचा जगन्नाथ की दो ही चीजें फेवरेट है एक तो जगन्नाथ का बटर उनको बटर अच्छा लगता है और आ, स्वीट शुगर अच्छा लगता है वो लोग कहते माखन मिश्री तो जगन्नाथ जी हमेशा क्या है शायर तृष्णा एक प्रकार वहा जगन्नाथ इसलिए जगन्नाथ देव ये द्वारका के निवासी हैं। द्वारका में जब रात्रि में भगवान सोते भी थे रुक्मिणी के महल मह रुक्मी की मुझे भूख लग रही है कहा माखन मिश्री कहा है ये उठ के खड़े हो जाते थे रुक्मिनी क्या हो गया पचास साल हो गए इतना प्रेम करती हूं आपसे कितना साल हो गया तब विवाह होकर पचास साल में। तो तब तब ये सारी चीजें हो रही थी। और जब देखो तब वो ब्रदावार ब्रदावार करते हैं, हैं, में सो भी रहे खींचते हुए कहते यशोदा भूख लग रही है तो ये परेशान से थी तो भगवान सोते हुए भी माखन मिश्र की कामना करते हैं, है और यहां जगन्नाथपुरी में भी उनको ये चीज अच्छी लगती है लेकिन ये सेठ बड़ा घमंडित होकर अपने आप को बड़ा दानी पैसे वाला समझ रहा था आ गया आ टेंशन में गए और क्या करिए तो भगवान जगन्नाथ का अपमान है किसका अपमान है एक लाख रुपए का भोजन भगवान को नहीं पूरे दिन में ऑफर किया जा सकता ये व्यक्ति इंसल्ट कर रहा है जगन्नाथ देव का बहुत दुखी हो गया भक्त सरल हृदय के होते है जो भी प्रॉब्लम आता है कहा पहुंचते हैं भगवान के पास गए भगवान के पास भगवान को कहा कि मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता मेरा अपमान हो जाए कोई नहीं। तो नहीं तो जगन्नाथ देव कहते हैं आप देखो तुम क्या करो हाँ ये जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल उसको बोलो कि मुझे एक पाक खाना क्या खाना है पान भगवान को प्रिय है पहले जगन्नाथ देव को भोग लगाते थे तो में पान खाना खाया जाता है ना भक्त लोग नहीं खाते ध्यान रखिए हाँ, भगवान कुछ भी खा सकते किसी ने प्रभुपाल को पूछा प्रभुपाल मैंने सुना है भगवान राम ने तो मांस खा लिया कहते उनका विराट रूप ही वो तुम्हें भी खा सकते हैं प्रभुपात कहते है। <laughs> तो वैसे ही जगन्नाथ देव ने कहा जगन्नाथ देव पहले उनको पान भोग नहीं लगाया जाता था लेकिन एक घटना हो गई राजा प्रताप रुद्र के समय वो समय एक महान भक्त थे जिनका नाम था बलराम दास वो ओडिशा के बहुत बड़े पोएट हुए हैं अच्छे जिवी हैं उन्होंने तो बहुत सारे गीतों की रचना किए हैं तो ये प्रताप रुद्र के समय में ये जो पोएट है अभी हम एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी में जा रहे हैं कभी कभी मैं भी बोलता हूँ बोलते समय तो आप क्या दिलाई हाँ तो हमने पान, वो पानी व्यक्ति का पान अभी रोका है अभी दूसरे स्टोरी में रहे हैं तो ये जो बलराम दास एक दिन जगन्नाथ टेम्पल का जो द्वार है मेन गेट वहां से रात्रि में गीत गाते हुए गुजर रहे थे गुजरते गुजरते उन्होंने देखा संध्या का लेट इवनिंग हो गया है सारे दरवाजे बंद है पंडाल पुजारी सब चले गए हैं देखा कि दो युवक दो बालक बाहर निकल रहे हैं हैं हैं उस गेट से और और और सफ़ेद वस्त्र वस्त्र धारण किए हुए, उनके बाल घुंघराले सुंदर आभूषण आपस में ऐसे दूसरे को तीर्ष नजर में देखते हुए बातें करते हैं करते कुटिया में सामने कुटिया है मंदिर के वहां घुस रहे घुस के फिर वहां से बाहर निकले तो फिर टेम्पल के अंदर जा रहे तो ये रोज शाम को जाते थे एक कुछ पंद्रह दिन के बाद देखा वो निकले बाहर उस कुटिया में गए बाहर निकले तो पांच में निकले थे कैसे पांच चपाते में दो युवक निकले बाहर उस कुटिया से और फिर देखा कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो कुटिया में वो गए ये बलराम दास उन्होंने देखा कि वह एक महान भक्त थे जगन्नाथ के जिनका नाम था प्रभुदास कौन से दास दोनों शब्द है हमें तो एक ही मिलता है हाँ यह तो दास मिलता है जब दूसरा तो प्रभु कहता है लेकिन यहाँ इनका नाम क्या था प्रभु दास जगन्नाथ के महान भक्त हुए और इस समय तो ये बहुत वृद्ध हो गए थे और इनका पान का शौक था पान बना के बेचना तो ये हमेशा सोचते थे जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान इतने व्यंजन खाते हैं में पान तो खाना चाहिए तो तो पहुंचे कहा ये दो बालक आते आपके पास कुछ पैसे वैसे देते नहीं देते फ्री का पान लेके जाते क्या उन्होंने कहा दो बालक आते हैं वो जब आते हैं ना मैं उनको पांच बना के देता हूँ फिर भूल ही जाता उनसे पैसे लेना इतने सुंदर मनमोहक है, है उधर निर्वाह उपजीविका हाँ इसी के ऊपर तो तुम निर्भर हो अगली बार आएंगे कल उनसे पैसे लेना छोड़ना मधुन है अभी प्रभुदास अच्छा आइडिया अगली तो बार यदि पैसे नहीं हो तो उनको बोलो आपका चदर और बाजूबा छोड़ के जाओ अगली बार से लेके आ जाओ तो फिर दूसरे दिन भी आगे अरे दो कौन थे जगन्नाथ और भोजन खत्म करके टक्कर लगाकर बाहर निकलते थे किसले पान खाने के लिए तो पान खाने के लिए पहुंचे कुटिया में पान लिया तो प्रभुदास ने कहा हरी बोल हाँ क्या दो टका हाँ उड़ीसा में टका या बंगाल में टका कहते पैसे दीजिए वहां जगन्नाथ जी छोटे हैं बड़े बोलते नहीं छोटे बड़े थोड़े शांत रहते तो छोटे ने, तो ने कहा छोटे कौन थे जगन्नाथ देव छोटे ने कहा कि अरे रोजी तो आ रहे हैं कभी पैसे मांगे नहीं आपने पर आज क्यों हमसे धन मांग रहे हो पहले से बोल देते ना एडवांस में पैसे भी क्या जाते जगन्नाथ जी तो गुस्सा तो आ रहा था मेरे भाई के सामने हमसे वैसे मांगता है तो फिर उन्होंने कहा नहीं चलेगा कहते कल देंगे कल तुम युवक हो और युवा व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है तो उन्होंने कहा आपको अपनी जो चद्दर है चदर होता है ना जो भगवान कृष्ण ने भी धारण किया हाथ से इधर उधर निकला जगन्नाथ को होता जो उनके सर में लगता है ऐसा उसको छोड़ के जाओ और एक बाजू निकाल के दे दो तो प्रेम के कारण वशुबुद्ध थे प्रभुदास के दोनों चीजें छोड़ी भाग भाग के पहुंच गए पहुंचे तो वहां सुबह सुबह पुजारी आ गया मंगल आरती की घंटी बजाने के लिए और ऐसे आरती करने ना क्या हो गया आज वो चदर गायब है हाथों तो के बाजूबंद गायब है ऐसा कौन सा चोर है जो वस्त्र लेके भाग रहे सारे गोल्ड ज्वेलरी है तो राजा प्रताप रुद्र को बताया प्रताप रुद्र ने कहा ये तो टेंपल डेवोट का काम है ये अभी मॉडर्न ये वर्डिंग्स हैं उस समय क्या था अब पूजा का काम है जो वहां सेवा करते हैं तो फिर सबको पकड़ा राजा प्रताप रुद्र ने सबको बंदिश किया और दंडित करने वाले थे तो उस समय बलराम दास पहुंचे जिन्होंने ये सारा घटना देखा था हाँ उन्होंने कहा जगन्नाथ देव तो पान खाने के लिए भूखे है और आप लोग तो भगवान को पान ऑफर नहीं करते तांबुल है ना वो गीत आता है ना क्या है और वो राधा कृष्ण प्राणो स्वांग में तांबुल दिया तो आप तो ऑफर नहीं करते हैं लेकिन यहाँ सिमहद्वार में जाएटी है प्रभुदास जिनकी कुटिया में है जगन्नाथ देव रोज रात्रि में जाते बाहर अपने भाई बलराम के साथ और उनके वहा वो दोनों चीजें छोड़ के आए तो गए तो राजा प्रताप प्रताप्रद्र ने देखा कि क्या पड़ी है वो बंद और वो भी है वो वो और भी तब से एक चीज ऐड हो गई जगन्नाथ के भोग में क्या ऐड हो गया पान भगवान तो जितने भी जगन्नाथ को भोगल लगते है जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं हर एक भोग के पीछे क्या है एक एक अमेजिंग छुपी हुई है, हा? तो भगवा को तो भगवान प्रेम चाहिए, भक्त के में सेवा जगन्नाथपुरी की आज जगन्नाथ रथ यात्रा है तो मैं मूड बना के आया था कि जगन्नाथ के बारे में बोलूंगा तो और दूसरी पार की स्टोरी रहेंगे आप भी भूल तो वो जगन्नाथी का मुझे पान उसको बोलो पान खिलाओ एक पान आवश्यक है बस भक्त कहता है प्रभु एक पान से एक लाख रुपए दिए हैं पान तो कुछ चवन नहीं है है उन्होंने कहा अब उसको बोलो ऐसा वैसा पान नहीं वो नॉर्मल सा पान रोज आप लोग खिलाते रहते आज उसको बोलो गजब उखता जिसमें गजबुख्ता का पाउडर या चूर्ण हो ऐसा पान मुझे खिलाओ गज मुक्ता हजारों हजारों हाथियों में कोई होता है, जिसके माथे में वो मुक्ता होती है हाँ उसको करके मुझे खिलाओ तो मैं क्या आनंदित हो जाऊंगा पहले एक ऑफरिंग तो एक पान पानी बाद में बता दो दूसरी क्या ऑफरिंग देनी है तो ये उसके पास। कहा पुजारी ने जगत सेठ जगत सेठ तो सीना के कॉलर ऐसे ऊपर करके खड़ा था उन्होंने कहा जगत सेठ जी जगन्नाथ जी तो पान मांग रहे हैं एक पान बस लेकिन ऐसा वैसा पान नहीं कौन सा पान जिसमें गजब गजबुक्ता की पाउडर हो चूर्ण हो सेठ पानी पानी हो गया उसने सोचा एक गजब मुक्ता प्राप्त करने के लिए हजारों हाथियों को मारना पड़ता है तब तो पता चलता है कि उसमें क्या है वो मुक्ता है उसके सर के अंदर तो एक हाथी को मारना कितने लाखों रुपए चाहिए इतने हाथियों को मारने के लिए तो उसने फिर वो रोने लगा दुखी होकर अपना पोटला उठाकर जगन्नाथ के सामने गया और क्रंदन करते हुए कहता है जगन्नाथ देव हा आपने मेरे ऊपर कृपा की है मेरे घमन धन का घमन इसलिए कुंती महारानी कहती है ना चार चीजों के कारण व्यक्ति भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकता या शरणागत नहीं हो सकता हाँ उचार चीजें क्या है जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्रीमान मद जन्म उच्च पद में जन्मा ऐश्वर्य ज्ञान और सुंदरता लेकिन भगवान सरल हृदय से कोई भक्त जगन्नाथ को कुछ अर्पित करना चाहता है तो भगवान जगन्नाथ बहुत सरल सरलता से स्वीकार करते हैं तो एक आती है छोटी सी समय तो हो गया एक माताजी थी जिनका नाम था करार देवी कौन सी देवी जनरली उनको कुरमाबाई कहते हैं लेकिन ओरिजिनली उनको करार देवी कहा जाता है तो ये करार देवी ऐसी स्त्री अनपढ़ गवार की। भक्ति का खेल है। लेकिन हृदय की बात खुद को ही पता रहती है अपने हृदय की क्या हालत है हम है हाँ अच्छा बोल सकते है अच्छा गा सकते हैं अच्छा लोगों को प्रभावित कर सकते है हाँ, लेकिन कृष्णा तो आपके हृदय में जो भावना है उसको स्वीकार करने वाले तो यहां करार देवी जो रोज खिचड़ी बनाते थे और अपने घर में उस भगवान जगन्नाथ को अर्पित करते थे जगन्नाथ को इतने सारे भोगान बनते थे वहां मंदिर में उसमें कोई टेस्ट नहीं आता था थासफुल वहां से भागते थे और एक करार देवी के घर में जाके खिचड़ी खाते थे और कभी कभी थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी ना वो वो कहते थे जगन्नाथ अरे माँ जल्दी करो ना मेरी जीवा तड़प रही है आपके खिचड़ी का आस्वादन करने के लिए जगन्नाथ क्या कहते उसको अपनी माता तो ऐसी वो सेवा करते थे एक बार एक साउथ इंडिया का साधु आ गया साउथ इंडियन बहुत पक्के होते एंड रेगुलेशंस पक्केशन साउथ इंडियन साधु आ गया करार देवी यहां कर, करार देवी के गेस्ट बनकर माता जी की सेवा करने ये क्या है खिचड़ी बना रही पहले स्नान नहीं करती अपना जो स्टोव है वो भी इतना गंदा है हर कुकिंग के बाद स्टोव क्या होना चाहिए गैस क्लीन होना चाहिए जो तो लगा कि ये सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो भगवान को आप खिला हो तो अभी इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो बेचारी सरल वाली मानना पड़ा अभी उसको उस और जगन्नाथ को लेट सहन नहीं होता जगन्नाथ जी को क्या चीज सहन नहीं होती लेट ऑफरिंग सहन नहीं होती इसलिए प्रभु ने कहा ना डेटी वॉर्शिप में उसमें दो चीजें होनी चाहिए क्या क्लीनलीनेस एंडिटी सारा जो बेटी वार्षिक का ये दो चीजों में सफाई और हर सेवा तो इन्होंने कहा तो ये जगन्नाथ जी पहुंच जाते थे एक दिन पहुंचे सुबह सुबह अरे क्या ये तो स्नान ही कर रहे अभी मेरे भोजन का तो खिचड़ी का टाइम हो गया स्नान कर रही है भगवान दस मिनट बैठ के पंद्रह मिनट बैठ के आधे घंटा बैठ के स्नान ही करती जा रही है चले गए फिर मंदिर में चले गए एक घंटे के बाद कहते कि खिचड़ी में मन लगा रहा है ना तो बार बार बार रहता है। को एक घंटे के बाद भगवान गाये वहां से भाग के आ गए यहां। यहां आ गए और देखा अभी तो ये बर्तन घिस रही है क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था सफाई तो भगवान वेट करते रहे कर्मा कब खिचड़ी बनेगी कर्मा कहते देखो ना घिस रही है फिर गए फिर एक घंटे के बाद भगवान का मन लग ही नहीं रहा था वहां से आए तो अभी खिचड़ी उसने चूल्हे के ऊपर रखे थे भगवान को गुस्सा आते जा रहा था किसके ऊपर गुस्सा हो रहा था वो साधु सारे जड़ क्या है सारे समस्या के जड़ है साउथ इंडियन साधु तो भगवान जगन्नाथ ऐसे गुस्से से उसकी ओर देख रहे थे तिरछी नजर में लेकिन बोलेगी क्या डिवोटी है डिवोटी गुस्से से नहीं बोल सकते अंदर खुद गुस्से से लाल हो सकते हो तो वहां भगवान जगन्नाथ उनको गुस्से से देखकर चले गए चेपर फिर बहुत समय हो गया फिर आए तो अभी खिचड़ी तैयार हो गई थी सुबह चाहिए थी वो दोपहर हो गई दोपहर तो को भगवान को भोग लगता है उपल भोग हजारों मटके होते हैं आप कभी जाके देखेंगे दोपहर ढाई बजे के आसपास हजारों मट्टे होते हैं आप आप सोच नहीं सकते आप देख सकते और देख हो भगवान को भोग हुए तो भगवान जगन्नाथ पहुंच गए के कराण देवी के देवी कभी-कभी देवी भी कहते थे भगवान माँ कहते थे उनको हमेशा और फिर खिचड़ी खाई खिचड़ी खाई तो भगवान को याद आया भोग लगने का टाइम हो गया टेम्पल में भागो तो भगवान ने हाथ नहीं धोया मुंह वगैरह धोया नहीं दौड़ के गए पूजारी ने भोग आ, की व्यवस्था की थी और सारे आचमन वगैरह सब जब भी वर्क करना था किया और घंटी बजाने वाला था तो भगवान दौड़ के आकर आर्टर में खड़े हो गए अभी मैं रेडी हो, आ, आपके सारे भोग को स्वीकार करने के लिए तो भगवान रेडी थे तो पूजारी नेीज देखी जो कभी नहीं देखी सीधा भगवान जगन्नाथ को पूछा क्योंकि वहां ऑफर करते हैं तो हाथ में जल लेते हैं ऐसा कहते है। जल में भगवान का मुख कमल दिखता है भगवान ग्रहण कर दिखाई देता है तो उन्होंने दे देखा कि हे कृष्णा हे जगन्नाथ हे क्या है आपके मुंह में खिचड़ी लगी हुई है कहा से खा के आ गए और सही में आज क्या लगी थी जल्दबाजी में ना हाथ धोया ना मुंह धोया भोग लगाने का टाइम हो हो गया है है है तो खड़े हो तो खड़े गए उन्होंने कहा देखो मेरा जो मन है, वो एक ही जगह भागता है। यहा, यहा की, यहा की इतने व्यंजन इतने टेस्टी नहीं है जितना करार देवी के हाथ से बनी हुई खिचड़ी अति स्वादिष्ट है तो भगवान हाँ क्या करते हैं वहां कैसे तुम भोगों को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके वो पुजारी जान ल, जान लेता है और फिर भगवान को बताते कि खिचड़ी मुझे बहुत प्रिय है तो वो करार देवी का जब देहांत होता है तो सबसे अधिक दुख जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ जी को होता है और वर्णन आता है कि वो रो रहे थे भगवान जगन्नाथ कई दिनों तक पुजारी कहते प्रभु क्यों रोते जा रहे हो कारण तो बताओ आप सर्व कारण कारणों को ब्रह्मा ने तो आपके ऊपर इतने श्लोकों की रचना की है सारा आपके लिए रोता है और आप जगन्नाथ किसके लिए रो रहे हो तो कहते हैं, मैंने एक को मिस किया है कौन वो करा देवी के हाथों की खिचड़ी आती उत्तम थी जो मुझे अभी खाने को नहीं मिलेगी तो आपकी तो कारण हो उनको याद रखते जगत में इतना जल्दी क्यों भेजा आप भगवान कहते ये जगत दुखा ले तो फिर भी तो भगवान जो राजा थे वहां उन्होंने फिर शुरू किया भगवान के भोग में एक चीज ऐड हो गई कोई भी चीज बाहर से बन के नहीं जाती जगन्नाथ को ऑफर करने के लिए लेकिन दो चीजें आज भी जाती है एक है परमान स्वीट राइस और दूसरा है खिचड़ी तो खिचड़ी ऑफर होती है ये जो कराण देवी थे उनके परिवार के जो भी डिवोटीज है आज भी खिचड़ी ऑफर जगन्नाथ को होती है हमको तो खिचड़ी की तरफ देखना नहीं चाहते सैटरडे संडे खिचड़ी इमेजिन करके देखिए इमेजिन करिए आंखें बंद कीजिए <laughs> तो जनरली भगवान जगन्नाथ इन डिवोटिज के प्रेम को चलते हैं तो इस प्रकार से ऐसी हजारों जगन्नाथ टेम्पल की गेट में आप जाते हो जहां पाप धोते हो ना तो वहां छता मठ मत। मतलब बड़े अमरेला वाला मठ आपके लेफ्ट साइड में तो वो वो जो मठ था वहा एक नॉर्थ इंडियन डिवोटी रहते थे एक नॉर्थ इंडिया से एक व्यक्ति गए जब राजा अनंग भीम देव ने मंदिर बनाया तो सब जगह पता चला इतना विशाल मंदिर बन गया है तो डिबोटी सब जगह से भाग के सोचा कि मंदिर दर्शन करने के लिए चलते जगन्नाथपुरी व्यक्ति भी गया रघुवर दास उनका नाम था जब ये गए तो ये ये वहां निवास करने लगे और ये भगवान राम के भक्त थे वहां जब पहुंचे तो राजा ने सोचा अभी नया मंदिर बना है तो उसकी जो फायर है वैष्णव आदि कहते हैं यज्ञ की जो फायर है वो हजारों साल के लिए कंटिन्यू होनी चाहिए और विधान यह है तभी ये महाप्रसाद कहलाता है जब इस आदि से हाँ, डेली कुकिंग शुरू होता है तो राजा ने सोचा इस आग को कंटिन्यू रखने के लिए एक कोई प्रोटेक्ट करने वाला भक्त चाहिए और ऐसा भक्त जो साधना में बहुत सॉलिड हो भगवान के प्रति बहुत निष्ठावान हो तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कौन भक्त है सब जगह से बड़े बड़े भक्त आए साधक आए और कहा कि रक्षा वही कर सकता है जो व्यक्ति तीन दिनों तक अपने हाथ में उस अग्नि को धारण करे, तीन दिन, तीन रात तो अलग अलग लोग तो फेल हो गए लेकिन ये नॉर्थ इंडियन रघुवर दास इन्होंने अपने हाथ में ये फायर रखा तीन दिन तीन रात के लिए और कुछ वाने आज भी वो फायर बहुत जलती है जगन्नाथ मंदिर में घुसते हो साथ छोटा सा टेम्पल एम है हाँ। वहाँ, फिर ये वहा रहने लगे और जगन्नाथ की सेवा करने लगे उन्होंने आज भी वहां मंदिर है लक्ष्मण हनुमान उनकी वो सेवा करते थे फिर एक दिन बहुत साल बीते और उन्होंने सोचा मुझे अपने शरीर को छोड़ना है मृत्यु का समय आ गया मृत्यु के समय में उन्होंने योजना बनाई जैसे मैं कहता हूँ हमेशा डेथ प्लान क्या बनाना चाहिए हमें अपना डेथ प्लान हरिदास ठाकुर ने बनाया विष्णुदेव ने लिखा विष्णुदेव ने भी तो वैसे यह रघुवर दास ने भी अपना मृत्यु का प्लान बनाया क्या प्लान था कि मृत्यु से पहले मैं जगन्नाथ को दो चीजें अर्पित करना चाहता क्या दो चीजें एक स्वीट राइस हर एक विशाल विशेष ड्रेस मुख में जो उनके लगता है तो इन्होंने बनाया और ले गए पंडा को बड़ा गुस्सा आ गया पढ़ना तो बाहर की कोई चीजें हम हम नहीं करते भगवान भगवान को को तुमने क्या लाए में लगाने के लिए एक प्रकार का वेश हम आप ये नहीं पहना सकते भगवान को। तो दुखियों होकर आए और राम जी के सामने रखा आपने कुटिया में और पूरे दिन ध्यान करते रहे जगन्नाथ का और वहाजारी जब उनकी सेवा कर रहे थे रात्रि में भगवान सोने से पहले एक सुंदर ड्रेस पहनते हैं, जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश क्योंकि तो कृष्णा को नींद नहीं आती द्वारका में या जगन्नाथपुरी में जब तक वो वृंदावन का वेश नहीं पहन ले वृंदावन का वेश क्या है सारे फ्लावर्स तुलसी हाँ ये सब चीजें भगवान पहनते हैं तो वो फाइनली जब पूजारी मुकुट पहना रहे थे पुष्पों का वो रह नहीं रहा था बांध भी रहे तो गिर रहा था तो वो बहुत परेशान हो गए वहां भगवान ने कहा मेरे जो डिवोटी है वो वो गेट में जो बी उनके था, छाता, जिसके नीचे रहते थे। तो उन्होंने दो चीजें बनाई हैं, वो मुझे ऑफर करो तभी मैं ये पुष्पों का मुकुट धारण करूंगा एक था परमाना स्वीट राइस और दूसरा था फेस में एक वेश राउंड फूलों का तो लाया जब पहनाया तो भगवान ने हम उस चीज को स्वीकार किया तो आज भी भगवान को ये दो चीजें ऑफर होती हैं और हजारों लोग उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम तो हमें सीख सकते हैं कि जगन्नाथ देव भक्तवत्सल भगवान है या भक्त प्रेमी भगवान है उसके लिए एक व्यक्ति को अपना जो हृदय है एक भक्त के भाती बनाने का प्रयास करना चाहिए आलो कैसे होगा भक्तों के सन में हम निरंतर आते हैं हमारा मन चाहे या न चाहे फिर भी हम निरंतर कृष्ण का गुणगान सुनने के लिए लगाते हैं भक्तों के सन में लगाते हैं सेवा करने में लगाते हैं हरिनाथ का उच्चारण करने में लगाते हैं तो ये हृदय वास्तव में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है और ये प्रेम की भावना हमारे हृदय में जागृत हो सकती है हाँ क्योंकि भक्ति में जीवन में हमें अच्छी लगती नहीं है चीज लेकिन करते रहो, करते रहो रहो भक्तों के आदेशों पर धीरे हाँ धीरे फिर अच्छी लगने लगती है तो आज में फेस्टिवल है जगन्नाथ का दर्शन करना जगन्नाथ का प्रश्न ग्रहण करना जगन्नाथ के रथ को खींचना जगन्नाथ के सामने नृत्य करना हाँ इन छोटी-छोटी चीजों से आप जगन्नाथ को क्या सकते कर सकते हो आकर्षित कर सकते हो इसलिए ने जब सैन फ्रांसिस्को में स्थापित उन्होंने कहा मैं जगन्नाथ मंत्र सिखाता हूं आप सबको भक्तों को तो अच्छा लग रहा था एक मंत्र तो आता था उनको वो कौन सा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम. प्रभुपात को इंट्रोड्यूस एक ही समय में सारा मॉर्निंग प्रोग्राम की आरतिया सिखा नहीं कोई ऐसी घटना होती थी प्रभुपाद नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते थे नरसिम आरती इंट्रोड्यूस की फिर जगन्नाथ देव आएगा तो नया मंत्र कौन सा है जगन्नाथ स्वामी नयन पत्रगामी नयन पत्रगामी भगवत में हे तो ट्रांसलेशन बोला जगन्नाथ स्वामी आप मेरे नयन के पद से आ जाओ नयनों का पद भगवत में मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए आंखों से इसलिए जगन्नाथ की दो चीजें हैं उनको अधिक से देखो और उनका अधिक से अधिक हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम